माता माता देवी स्वूपम देवी स्वूपम प्रकृति स्वूप प्रकृति स्वूपम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम प्रणम्यम बोल माता मूलमाता दिश माते की आज, आज। नवरात्र के नवमी के अति महत्वपूर्ण पर्व पर इस सूर्य में उपस्थित अपने समस्त शिष्यों मां के भक्तों एवं इस शूर्य व्यवस्था में लगे हुए समस्त अपने शिष्य कार्यकर्ताओं को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ कल आप लोगों को भक्त ज्ञान और आत्मशक्ति के चिंतनों की ओर ले जाने का प्रयास किया गया मैंने आप लोगों को अवगत कराया कि वास्तव में यदि आप लोग धर्म पथ पर बढ़ना चाहते हैं सत्य पथ पर बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किस चीज की आवश्यकता है और जो हमारे लिए प्रारंभ से अंत तक जिस चीज की हमें आवश्यकता होती है वह कौन सी एक विचारधारा है जिस एक विचारधारा में हम चलकर के समस्त चीजों का सार जिसमें जुड़ा हुआ हो हमारी समस्त कामनाओं की पूर्ति जिस मार्ग से होती हो वह ऐसा कौन सा मार्ग है जिस मार्ग को जिस विचारधारा को लेकर हम उस प्रकट सत्ता की आराधना करें और उसके लिए मेरे द्वारा आप लोगों को अवगत कराया गया कि केवल भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति ये तीन शब्द देखने में बड़े छोटे और सामान्य से दिखते, दिखते हैं मगर इनकी गहराई क्या है इनका विस्तार क्या है इन तीन शब्दों में सब कुछ सार समाहित है कि हम प्रकट सत्ता की यदि आराधना करना चाहते हैं किसी भी अपने देवी देवताओं के इष्ट की आराधना करते हैं तो हमें नाना प्रकार की कामनाओं को बार बार रखने की आवश्यकता न केवल तीन चीजों की कामना करें भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति मैंने कल अवगत कराया था कि अष्टमी भक्ति, भक्ति प्रदाता दिवस होता है माता आदिशक्ति जगत जन जगदम्बा की आराधना में जो भक्त की कामना करते हैं माता से भक्त की चाहत रखते हैं कि माँ हमें, हमें कुछ दे सकते तो ऐसी भक्ति अपनी प्रदान, प्रदान करो जो अटूट हो अष्टमी का दिन अति महत्वपूर्ण दिन होता है नवमी का दिन ज्ञान प्रदाता दिन होता है फिर नौ रात में नौ अलग अलग देवियों की आराधना की जाती, जाती है दसों तो महाविद्याओं की आराधना की जाती, जाती है नवरात्र में आप किसी माँ के किसी स्वरूप की आराधना प्रारंभ करें आप माँ शब्द की गहराई को केवल समझें। क्योंकि जब तक आपकी विचारधारा उस तथ्य की ओर नहीं जाएगी तब तक आपके विचार नाना प्रकार के भटकते रहते हैं कि हम मां के किस रूप की आराधना करें माँ के किस रूप की आराधना न करें माँ से किस प्रकार की कामना करें माँ से किस प्रकार की आराधना करने में हमसे किस प्रकार की न्यूनताए तो नहीं होती किसी प्रकार के हमारे जीवन में कमियां तो नहीं आ जाती मां की आराधना पूर्व के चित्रों में भी मेरे द्वारा अवगत कराया गया है कि मां की आराधना से सरल और सहज आराधना त्रिभुवन में और दूसरी कोई आराधना का मार्ग ही नहीं है और ना कोई ऐसी इष्ट है जो मां के समान हम पर कृपा बरसा सके क्योंकि मैंने यह भी अवगत पूर्व के चित्रों में आप लोगों को कराया कि हम आप समस्त लोगों के आत्मा की जो मूल जननी है वह माता आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा है हिंदू हो मुस्लिम हो सिख हो ईसाई हो चूंकि सभी के अंदर शरीर की बनावट आत्म तत्व एक समान बैठा हुआ है और जो अमृत बूंदों की बात कर रहे थे शिष्यों की कामनाएं होती हैं शिष्यों की अपनी विचारधारा होती है तो सबसे बड़ा अमृत का जो अथाय सागर है वह मेरे और आपके सभी के हृदय पर स्थापित है जिस आत्म तत्व की ओर मैं आप लोगों को ले जाना चाहता हूं विगत वर्षों से लगातार मेरे जो चिंतन दिए गए उन चिंतनों में बार बार उस क्षेत्र के संकेत है आध्यात्मिक बढ़ने के लिए जो विचारधारा आप लोगों को चाहिए पिछले दस वर्षों ग्यारह वर्षों की उन चित्रों में आप लोगों को समस्त विचारधाराएं आप लोगों को दी गई है और मैंने कहा समय के साथ उसका धीरे धीरे विस्तार अवगत कराता चला जाऊंगा क्योंकि समाज में साधक बनने की आवश्यकता है क्योंकि सत्य पथ पर बढ़ने के लिए धर्म पथ पर बढ़ने के लिए जब तक हम साधक नहीं बनेंगे हमारे अंदर जब तक पात्रता आ ही नहीं सकती क्योंकि कर्म का फल प्राप्त होता है और कर्म में जब हमारा जब तक शरीर उपयोग नहीं होगा हम केवल एक श्रोता बनकर के केवल कथाएं और कहानियां सुनते रहेंगे हमारे अंदर एक भावपक्ष जागृत होगा और भावपक्ष बड़ी सरलता से नष्ट हो जाता है मगर जो हमारी सुशुन्ना नाड़ी है सतरजतम जो है स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की जो स्थिति है उसको चेतनावान बनाने के लिए केवल एक, एक पथ है साधना पथ जिस तरह यदि भोजन नाना प्रकार का बाहर पड़ा हुआ हो हम भोजन के बारे में बहुत कुछ ज्ञान जानते हो सुनते हो कि हम गेहूं को इस तरह आटा बना लेंगे पूड़िया बेल लेंगे इस तरह पूड़ियां खाएंगे तो हमारे शरीर को तृप्ति हो जाएगी चना हमारे लिए इस तरह पौष्टिक करता हरी सब्जी हमारे तो लिए इस तरह पौष्टिकता प्रदान करती है नाना प्रकार का ज्ञान क्यों ही बैठे ना नाना प्रकार की थाली हमारे सामने क्यों ही ना सजी हुई पड़ी हुई मगर हमें तृप्ति तभी मिलेगी जब वह भोजन हम मुख के माध्यम से अपने शरीर के अंदर ले जाएंगे जिस तरह का एक दाना आपके शरीर में जाता है आपको तृप्ति देता है इस थूल को तृप्ति देता है और खून में परिवर्तित होकर एक लंबे अंतराल तक आपके साथ कार्य करता रहता है उसी तरह एक पल भी यदि आप से गुजारते हैं एक मंत्र का भी यदि आप उच्चारण करते हैं क्योंकि मंत्रों की रचना कवल देखने के लिए नहीं की गई मंत्रों की रचना केवल सामान्य अवस्था में इष्ट को प्रसन्न करने के लिए नहीं की गई इन मंत्रों के पीछे ऋषियों की हजारों हजारों वर्ष की तपस्या साधना जुड़ी हुई है इन मंत्रों में शब्दों का चयन ही इस प्रकार से किया गया है कि इनके मानसिक उच्चारण करने मात्र से, मात से हमारी, हमारी चेतना तरंगें जागृत होती हैं, हमारी हो तो है। सुषुमना नाड़ी हमारे जीवन का सार है, सुषमना नाड़ी से ही सक्रिय रूप से सभी पूरे शरीर के समस्त कोशिकाओं में संचालित होती है जिस तरह हमें बाह्यक्रम से ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उससे कई गुणा ज्यादा हमें प्राणवायु की आवश्यकता होती है हम ऑक्सीजन के फलस्वरूप जीवन नहीं जी रहे हम प्राण वायु के फल स्वरूप तो जीवन जी रहे हैं अंथा जब प्राण वायु वाय। हमारी समाप्त हो जाती है तो ऑक्सीजन तो की व्यवस्था डॉक्टर नाना प्रकार से पूरे शरीर में आपकी ऑक्सीजन क्यों ना चलाते रहे आपका जीवन समाप्त हो जाता है ऑक्सीजन घूमती रहे मगर जीवन आपका बेकार हो जाता है जब तक आपकी प्राणवायु आपके शरीर में समस्त कोशिकाओं में सक्रिय रूप से कार्य करती रहती है तब तक आपके शरीर की चेतना बनी रहती है यह आपके ऊपर है कि आपके शरीर की जो असंख्य कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं को कितना आप चैतन्य बना पाते हैं चेतनता स्वाभाविक रूप से आती चली जाएगी विषय प्रकार स्वाभाविक रूप से दूर होते चले जाएंगे और उनके लिए मार्ग जो तय करना है तो कि भक्त ज्ञान और आपके अलावा दूसरा कोई मार्ग प्रकट सत्ता से भक्ति की कामना करें ज्ञान की, की कामना करें और आत्म शक्ति प्राप्त करने का हमारा एक, एक भाव होना चाहिए तीनों के बारे में संक्षिप्त चिंतन में पूर्व में दे चुका हूं आज ज्ञान की बात, बात कर रहा हूं कि आपको तो माँ सत्ता आदि सत्य जगदनी जगदम्बा से जिस तरह भक्ति की कामना करना चाहिए उसी तरह माता आदि सत्य जगदनी जगदम्बा से वह ज्ञान प्राप्त करने की ललक, ललक होना चाहिए कि माता आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा यदि तो हमें कुछ दे सको तो, तो भक्ति दो वह, वह ज्ञान दो जो ज्ञान हमारी आत्मा और आप परम सत्ता के बीच के संबंधों को जोड़ सके हमारी अज्ञानता को दूर कर सके क्योंकि जिस तरह अंधकार है जब तक कोई प्रकाश की किरण जो मैंने कल चिंतन दिया था कि हजारों वर्ष से की कोठरी बंद कोठरी में अंधकार बैठा हुआ है एक सुराग करते प्रकाश की किरण जाती है अंधकार दूर भग जाता है और हमारे जीवन का अंधकार तभी दूर भग सकेगा हमारे जीवन के कष्ट तभी दूर भग सकेंगे, जब हम उस प्रगट सत्ता से तार जोड़ सकेंगे आप कहेंगे प्रगत सत्ता तो कड़कड़ में मौजूद है कि प्रकट सत्ता से तार जुड़े हुए नहीं प्रकट सत्ता से तार सभी के जुड़े हुए हैं मगर तार का यदि कनेक्शन हटा हुआ हो तार यदि काली खा जाए तो कई बार करंट प्रवाहित होना बंद हो जाता है उस प्रकट सत्ता से संबंध उस प्रकट सत्ता से चेतना तरंग हमें प्राप्त करने के लिए यह प्रकट सत्ता ने जो हमें आत्मा, आत्मा रूपी अंश हमारे शरीर में बैठा रखा है उसकी चेतना तरंगों को प्रभावक रूप से हमको उपयोग करने थारे के लिए हमारे पास जब तक हम सुशुमना नाड़ी को चैतन्य और प्रभावक नहीं बनाएंगे तब तक हम चेतना तरंगे ना जो हमको माने पहले दे रखा है उसको उपयोग कर सकते हैं ना उस प्रकट सत्ता से और आशीर्वाद प्राप्त करने के अधिकारी बन सकते हैं हम अनेकों में जाए गिड़गिड़ाए हाथ जोड़े प्रार्थना करते रहे उसे हमें कुछ लाभ नहीं प्राप्त होता छठी हमारी भाव पक्ष जाती आंशिक हमको हमारे भाव का लाभ मिल पाता है क्योंकि आंशिक फल ही केवल प्राप्त होता है पूर्णत्व तो फल प्राप्त करने के लिए हमको अपने पूर्णत्व तो चेतना को चेतन बनाने के लिए सतत एक हमारे अंदर ललक होना चाहिए उस ज्ञान को हाफिल करने के लिए तड़प होना चाहिए और उसी के लिए मैंने वो एक क्रम बताया है जो नित्य पूर्व में मेरे द्वारा एक संक्षिप्त चिंतन दिया गया था ओम और मां के विषय में कि जिसका प्रारंभ में आवश्यक है आम वृद्ध के लिए भी आवश्यक है जो ग्रामीण जीवन जी रहा है अनपढ़ है कुछ ज्यादा बात बोल नहीं पाता धर्म ग्रंथों के बारे में कोई जानकारी नहीं है किसी आ, अपने आवश्यक है जितने आवश्यक एक चैतन्य योगी के लिए जिसने अपनी पूर्ण चैतन चैतनता को जागृत कर लिया है उसके लिए भी यह दो शब्द उसी तरह सहायक है और इन दो शब्दों को जीवन के अंतिम सांस तक माध्यम बना करके रखता एक ऐसी साधना जो सबके लिए नितांत नितान तो है न यह साधना हिंदू की है ना मुस्लिम की है ना सिख की ना ईसाई की यह मानव की साधना है आत्म चेतना तरंगों को चेतन बनाने की हमारे मानव जो मानव शरीर हमारे अंदर है जो मानव शरीर हमको मिला हुआ है इस मानव शरीर को तो परम सत्ता से एकाकार करने के लिए या मानव शरीर को पूर्णत्व तो मानव मानव के स्वरूप में ले जाने के लिए वो जो है बहुमूल्य धरोहर प्रकट सत्ता ने जो मैंने कहा मूल शब्द माँ प्रकट का मूल शब्द माँ है और दूसरी शब्द ओम है इन ओम और माँ का क्योंकि गहराई से ना किसी ने शोधन किया जब तक हम शोधन नहीं करते या जब तक हम किसी किसी मंत्र को केवल पढ़ लेने से हम मंत्र के नहीं बन जाते। किसी मंत्र की जब गहराई या उस मंत्र की से जब तक हमारा एका कारण हो तब तक उस मंत्र की शक्ति का हम एहसास नहीं कर सकते कि मंत्र की वास्तविक शक्ति क्या है जिस तरह मां बोल देने मात्र से मां और पुत्र के संबंध नहीं जुट जाते मां शब्द की गहराई क्या है जब तक हम पूरी गहराई को नहीं समझते कि मां के शब्द कहते ही मां और पुत्र के, के पेज का प्रेम स्नेह मा मां की ममता मई कृपा जब तक वह सभी हमारे चारों तरफ एक छाती नहीं जाते माँ शब्द की गहराई को नहीं समझ सकते कि मां शब्द कह देने मुनियों ने तो शोधन किया अपने शरीर को तपाया और समाज को वह बहुमूल्य बीज मंत्र दिए कि मां और ओम में वह सब कुछ सार समाह है कि आप किसी भी मंत्र का जाप न करे किसी भी धर्म ग्रंथों का आपको कुछ भी ज्ञान ना हो इन्हीं दो शब्दों से प्रारंभ प्रारं करके अपने जीवन के अंतिम अवस्था तक पूर्णत्व तक, तो तक पहुंचने के लिए दो बीज मंत्री आपके लिए सब, सब कुछ पूर्णत्व तो प्रदान कर सकते हैं मैंने बताया शरीर की रचना में आकार उकार माकार जो स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की है जब हम महा शब्द का उच्चारण करते हैं और ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो इससे हमारे शरीर में मंथन होता है चूंकि जिस तरह किसी पाइप में किसी बाटन में कोई चीज गंदगी भर गई हो तो अगर हम उसपे पानी भरकर थोड़ा किसी तरह हिलाते हैं तो बिल्कुल तो साफ हो जाता है उसी तरह जो हमारी सुमना न सुषमना नाड़ी ही मनुष्य की एक ऐसी है जो मनुष्य के कर्मों से प्रभावित होती है उसे अन्य किसी माध्यम से ना विज्ञान चेतन कर सकता ना और कोई माध्यम सहायक हो सकते हैं उसके लिए सिर्फ उसके शोधन करने के लिए ओम और माँ ये दो बीज मंत्र है अनेकों लोग ओम के उसमें भटक रहे हैं कि ओम नहीं लगाना चाहिए ग्रहस्थों को ओम का उपयोग नहीं करना चाहिए यह केवल उनकी अज्ञानता है समझ नहीं पाते कि ओम का विस्तार क्या है ओम में पूरी सृष्टि समाहित है ओम और में ओम में सब कुछ सार समाहित है ओम जिस तरह ऋषि मुनि जाप कर सकते हैं उसे एक तरह ग्रहस्थ जाप कर सकते हैं ओम से तो हमें उस प्रकट सत्ता की गहराई पर पहुंचने का एक मार्ग मिलता है और जो मंथन की क्रिया जिस तरह हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हमारी शरीर हम चेतन अवस्था में मेरुदंड को सीधा करके ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ओम के माध्यम से हम बाक जिस तरह हम अपने माता पिता के पास जाना नजदीक हम गोदी में बैठते तो हमें आनंद की तरफ की एहसास होता है उनके जितना नजदीक जाएंगे उनका स्ने का हाथ अगर हमारे शरीर स्पर्श हो जाता है हमको अलौकिक आनंद की प्राप्त होती है उसी तरह हमारे अंदर जो आत्मा तत्व बैठा हुआ है हम बाहर का इस फूल का जीवन जी रहे हैं इसमें प्राणवायु हमारी उतनी अधिक शक्ति नहीं जितनी सूक्ष्म सूक्ष्म और कारण शरीर में होती है तो जब तक हम उसके जितना नजदीक जाएंगे उतने हमारे जीवन में एक तृप्ति आएगी एक नशा आएगा एक आनंद आएगा और, और ओम शब्द का जब उच्चारण करते कई लोग अभी मैं कुछ समय पहले एक चिंतन सुन रहा था कि ओम में कह रहे थे कि ओम शिव उच्चारण किया था सृष्ट के विनाश के लिए यह अज्ञानता इससे बड़ी अज्ञानता और क्या होगी इनका शोध ही नहीं किया गया, गया मैं विज्ञान के लिए विज्ञान चाहे तो इन शब्दों में शोध करके देखें कि एक व्यक्ति जो जरूरत से ज्यादा अशांत हो असंतुल हो ओम शब्द का जब उच्चारण करेगा तो ओम से वह धीरे धीरे गहराई, गहराई की ओर जाता, जाता है शांत की ओर जाता है इस थूल से सूक्ष्म से कारण शरीर से होता हुआ उस आत्म की ओर उसकी चेतना तरंग जाए चूंकि मंत्र आपको बर्बस ही चिलेगा क्योंकि जिस तरह अन्न का एकदान आपके शरीर में चला जाएगा आप चाहे ना चाहे आपके शरीर में तृप्ति मिलेगी मिलेगी उसी तरह जब आप ओम का उच्चारण करेंगे तो ओम से आप इस बाहर से जो आपका चिंतन बाहर भटक रहा होता है उससे आप धीरे धीरे अंदर प्रवेश करते हैं आकार उकार से होते हुए उस माकार में पहुंच जाते हैं अंदर अपने स्थूल सूक्ष्म कारण से हमारी चेतना तरंग वाए वाए हमारी सूपना जो प्राणवायु हमारी कुंडली चेतना जो बैठी हुई क्योंकि छोटे छोटे क्रम है आप तत्काल कुंडली चेतना जागृत करना चाहते हैं मैंने कहा एक लंबी प्रक्रिया है यह सामान्य स्थिति इतनी सरलता से सब कुछ हासिल नहीं हो सकती मगर हम उसमें चेना तरंग जागृत करने का एक सुराख एक किरण प्राप्त हो जाए एक चेतना तरंग हमें प्राप्त हो जाए तो हमें सब कुछ प्राप्त हो जाता है इसलिए मेरे द्वारा बार बार कहा जाता है कि कहानियों किशो में मत पड़ो मैं अगर कानियां किसी सुनाने के मार्ग में चला जाऊंगा तो अनेकों ग्रंथ सास्थाओं में चाहे जो एक कहानिया ले लो दिन भर सुनाते रहो दिन भर उन चीज़ को मगर धीरे धीरे तुम्हें उन तथ्यों को सीखने की जरूरत है कि नवरात्रि पर्व वगैरह में अगर इन साधनाओं को किया जाए तो कई गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है इनमें पूरा वातावरण स्थूल जगत का भी साधना में होता है और ऋषि मुनि साधु समाज कल्याण के लिए जिनकी भावना होती, कुछ होती है उनमें वो उसी भावना से समाज में चेतना तरंगे प्रभावित करते हैं और प्रकट सत्ता उसी भाव से प्रसन्न होती है तो, तो, तो ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो ओम से स्थूल सूक्ष्म से हम कारण शरीर में धीरे धीरे जाते हैं और जब माँ का उच्चारण करते हैं तो माँ से हम ऊपर की और शक्ति को खींचते हैं मां शब्द मा में पुकार कोई भी ये, ये चुकी समाज का जो दिया सामान्य जीव जंतुओं में भी पफ़ पशुओं के जन्म लेते ले हुए बच्चे का जब, जब वो पहला पहली ध्वनि उच्चारित करता है उच्चारित होता है आकर्षण किसी को खींचने का आकर्षण इस शब्द में ही आकर्षण छिपा हुआ है कि अपने से बाहर किसी जिससे हम जुड़े हुए जिससे हमारा तार जुड़ा हुआ है उससे हम कुछ प्राप्त करना चाहते हैं उसके नजदीक जाना चाहते हैं उसको अपने नजदीक बुलाना चाहते हैं और जब मा सत का इसलिए जब माँ, माँ का उच्चारण करते हैं तो हम बरबस कुछ कर, कर सके कर या ना सके कर, कर या ना सके।, सके माँ सत्य उन्ण से हमारे अंदर का जो चेतना तत्व बैठा हुआ है पुष्का में फैलने लगती है कभी आप शांत चित्त होकर एकांत स्थान पर बैठे अपने किसी कमरे में बैठे कोई जरूरी नहीं कि आप कई बार ससर सुता है काफी ससर किया जाता है आप दो चार घंटे मंत्र जाप कर सके या न कर सके केवल नित्य पांच मिनट दे अनुभव करके देखें कि जब, जब आप शांत बैठे हो शांत किसी एकांत निश्चित वातावरण को तलाशना ही पड़ेगा ज़्यादा ज्यादात वातावरण में तो बैठेंगे तो हमारा उतना एकाग्र नहीं हो पाए। मगर अनुभूति प्राप्त करने के लिए कि वास्तव में इनमें कितनी बड़ी ऊर्जा छिपी हुई है किस मंथन में कितनी बड़ी ऊर्जा छपी हुई है इस मंथन करने से हमारे अंदर सुपना नाड़ी स्वाभाविक चैतन्य होने लगती है